श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद बयासी पंद्रह जून अट्ठारह सौ चौरासी सुरेंद्र के घर में महोत्सव श्री सुरेंद्र के बगीचे में आज श्री राम कृष्ण सुरेंद्र के बगीचे में आए हैं रविवार ज्येष्ठ कृष्ण छः पंद्रह जून अठारह सौ चौरासी श्री राम कृष्ण आज सुबह नौ बजे से भक्तों के साथ आनंद मना रहे हैं सुरेंद्र का बगीचा कलकत्ते के पास काकुड़गाछी गांव में है उसके पास ही राम का बगीचा भी है जिसमें करीब छः महीने पहले श्री राम कृष्ण पधारे थे आज सुरेंद्र के बगीचे में महोत्सव है सुबह से ही संकीर्तन होने लगा है कीर्तनय कृष्ण और गोपियों के संबंध में कीर्तन गा रहे हैं गोपियों का प्रेम कृष्ण के विरह से राधिका की अवस्था यही सब गाया जा रहा है श्री रामकृष्ण को क्षण क्षण में भावा हो रहा है भक्तगण उद्यान गृह के भीतर चारों ओर कतार बांधे खड़े हैं उद्यान गृह में जो कमरा सबसे बड़ा है उसी में कीर्तन हो रहा है जमीन पर सफ़ेद चद्दर बिछी हुई है जगह जगह पर तकिए भी लगे हैं इस कमरे के पूर्व और पश्चिम ओर एक एक कमरा और उत्तर और दक्षिण ओर बरामदे हैं उद्यान गृह के सामने अर्थात दक्षिण की ओर एक तालाब है पक्का घाट भी बंधा हुआ है गृह और तालाब के बीच से पूर्व पश्चिम की ओर रास्ता है रास्ते के दोनों तरफ फूल और क्रोटन आदि के पेड़ लगे हैं उद्यान गृह के पूर्व तरफ से उत्तर के फाटक तक एक और रास्ता गया है उसके भी दोनों ओर अनेक प्रकार की फूल पत्तियों के पेड़ लगे हैं घाटक के पास और रास्ते के पूर्व ओर एक और तालाब है उसमें भी पक्का घाट है यहाँ गांव के साधारण आदमी नहाया करते हैं और पीने के लिए पानी भी इसी से ले जाते हैं उद्यान गृह के पश्चिम की ओर भी रास्ता है उसके दक्षिण पश्चिम में रंधन नागर है रंधनागर है आज यहाँ खूब धूम है यहाँ श्री राम कृष्ण और भक्तों की सेवा होगी सुरेश और राम प्रत्येक समय सब तरह की देखभाल कर रहे हैं उद्यान गृह के बरामदे में भी भक्तों का समावेश हुआ है कोई कोई अकेले कोई मित्रों के साथ ऊपरयुक्त तालाब के किनारे टहल रहे हैं कोई कोई बंधे घाट पर जाकर थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे हैं संकीर्तन हो रहा है संकीर्तन वाले कमरे में बहुत से भक्त एकत्र हुए हैं भवनाथ निरंजन राखाड़ सुरेंद्र राम मास्टर महिमाचरण और मणिमल्लिक आदि कितने ही भक्त आए हैं बहुत से ब्राह्मण भक्त भी उपस्थित हैं कृष्ण लीला गाई जा रही है कीर्तनया पहले गौरचंद्रिका गा रहे हैं गौरांग ने संन्यास धारण किया है वे कृष्ण के प्रेम में पागल हो गए हैं उन्हें न देखकर नवदेव की भक्त मंडली विलाप कर रही है यही गीत कीर्तन्या गा रहा है श्री रामकृष्ण को भावावेश है एकाएक एक खड़े होकर बड़े ही करुणापूर्ण स्वरों में एक पद गाने लगे सखी तो मेरे प्राणवल्लभ को मेरे पास ले आ या मुझे ही वहीं छोड़ आ श्री रामकृष्ण को राधिका का भाव हो गया है ये बातें कहते ही उनकी जबान रुक गई देह निष्पन्द हो गई और आंखें अर्ध निर्मिलित रह गई उनका बाह्य ज्ञान बिल्कुल जाता रहा वे समाधिमग्न हो गए बड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण अपनी साधारण दशा में आए फिर वही करुण स्वर कहते हैं सखी उसके पास ले जाकर तुम मुझे खरीद ले मैं तेरी दासी हो जाऊंगी। कृष्ण का प्रेम मुझे तू ही ने तो सिखाया था प्राणवल्लभ कीर्तनियों का गाना होने लगा श्रीमती कह रही है सखी मैं यमुना में पानी भरने न जाऊँगी कदम्ब के नीचे प्रिय सखा को मैंने देखा था उसे देखते ही मैं विफल हो जाती हूँ श्री रामकृष्ण फिर को फिर आवेश हो रहा है दीर्घ सास छोड़कर कातर भाव से कर रहे हैं आहा आहा कीर्तन हो रहा है श्री राधा की उक्ति कीर्तन का भाव संग सुख की लालसा से मैं उनके शीतल अंग का निरीक्षण किया करती हूँ माना कि वह तुम लोगों का है परंतु मुझे उसके दर्शन भी तो एक बार करा दो वह भूषणों का आभूषण जब चला गया तब ये भूषण किस काम के रहे मेरे सुदिन चले गए हैं ये दुर्दिन आए हैं दुर्दशा के दिनों के आते कुछ देर भी न लगी सखी मैं डूब मरूंगी। भला कह तो सही कन्हैया जैसे गुणागार को मैं किसे दे जाऊं? परंतु देख राधा के देह को जला न देना पानी में भी उसे प्रवाहित न करना वह कृष्ण के विलास की देह हैं उसे तमाल की ही डाल पर रखना क्योंकि कृष्ण भी काले हैं और तमाल की डाल भी काली है